दोस्तों, हम सब जिन्दगी भर एक race में लगी रहते हैं. Perfect दिखने की, perfect perform करने की और perfect बनने की. लेकिन Briney Brown कहती है, perfection असल में एक जूट है, जो हमें अपनी असली जिन्दगी जीने से रोकता है. सोचिए, अगर आप अपने flaws को accept करना सीख लें, अपनी imperfections को एक ये किताब हमें एक नया formula देती है, अपनी imperfections को embrace करना और एक whole hearted जिन्दगी जीना, एक ऐसी life जहां self worth आपके achievements पर depend नहीं करती, बलकि इस बात पर होती है कि आप अपने आपको जैसे हो, वैसे ही accept करते हो. The gifts of imperfection एक powerful reminder है, छोडो perfect बनने की कोशिश, अपनी असली जिन्द�